जीव रिश्ता की अधिष्ठाता को भगवान को क्या कहा गया जिन दौन। सबसे जीव है जीव के की अधिष्ठाता को भगवान को क्या कहा गया यहाँ गौड़ावतार कैसे भगवान को गौड़ावतार कहा गया जो अहंकार आदि जीव के रिश्ता बन रहे हैं अहंकार आदि जीव के अच्छा अब एक बार ध्यान देना अहंकार संयुक्त जो जीव की अधिष्ठाता भगवान है ना उनको भी ब्रहण कहा गया ये जो आदि हैं ये कोई बहुत उत्तम कर्म करने वाले बहुत बड़े देवता हैं उत्तम पुरुष करने वाले ये उत्तम कर्म करने वाले शुभ कर्म करने वाले बड़े है, देवता हैं तभी भगवान ने इनको आधिकारिक कदों पर नियुक्त किया है अब ध्यान देना मनुष्य शरीर की अपेक्षा देवता के शरीर की विलक्षणता अवश्य होती है विलक्षणता अवश्य होती है लेकिन वे शरीर भी है प्राप्ति थी कैसे शरीर भी प्राप्ति ही है हालांकि मनुष्य शरीर जब एक बहुत श्रेष्ठ है कि जैसे मनुष्य शरीर में पार्थिव तत्व अधिक है तो उनके शरीर में कई जत अधिक है ना नीतों में शरीर में वायु तत्व अधिक होता है तो है लेकिन प्राप्ति तो ऐसे महान अहंकार आदि से युक्त को, को कोई जीव विशेष है कोई जीव विशेष जीव विशेष उसको ब्रह्मा आदि कहते हैं नहंकार आदि से युक्त जो जीव विशेष की अधिष्ठाता भगवान को भी ब्रह्मा आदि कहते हैं कितना लेना जीव विशेष को ब्रह्म कहतेष को ब्रह्मा कहते हैं जीव विशेष को ब्रह्म कहते और जीव विशेषाता भगवान को भी कहते हैं तो जब भगवान को ब्रह्मा आदि कहेंगे ना तब जो है ना दौड़ावतार कौन हो गए ब्रह्म शिवारी ब्रह्म तो यहाँ पर है ये ब्रह्म शिवाली शब्द किसको कह रहा है महादार आदि संयुक्त जीव विशेष की अधिष्ठाता भगवान था महादान का एक तो साक्षात अवतार है राम कृष्ण जी वो क्या दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट क्या उन्होंने मतलब क्या है की दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप के होता है वो अपने ही विग्रह को लेकर आ गए अपने ही विग्रह को लेकर तो किसी दूसरे के शरीर में तृकृष्ट हुए तो वो मुखिया होता है और जो दूसरे शरीर में प्रवेश है वो कहते हैं गौराव है। तो ये द्वारा उपासन थी। देना यहाँ पर की ये गौड़ावत भी दो प्रकार के थे स्वरूपावेश सत्या क्या था दिव्य मंगल दिग्रह और दिव्य गुणों के साथ जो किसी में आवेश होता है प्रवेश भगवान का उसे क्या कहते हैं स्वरूपावेश और भगवान भी शक्ति का मतलब शक्ति मात्र थे भगवान के इसमें प्रवृष्ट हो जाते पत्ती मात्र थे है ना तो तो तो बड़े-बड़े कार्य हो जाते हैं तो उन नोते है बात आप कहाँ से चलना तो अपना छह सौ वादी मूर्ति अंतर हो गया था ना अच्छा ये, पर ये कितने ठीक है ना चार विभो से तीन बीहो से चार चार हैं हुए नहीं। है? नहीं। नहीं। हाँ। अब यहाँ पर क्या आएगा आगे पद का आदि पद्म आदि विभव तो पद्मनाभ इनका पुराणों में तो वर्णन नहीं आता है अहिर्बुद्ध संहिता और विश्व संहिता में वर्णन आता है किसका पद्मनाव आदि का भगवान के पद्म आदि होता है कौन से होता है ये अहिदुद्ध संहिता और विश्व संहिता में वर्णन है विस्तार से चलिए छत्तीस हाँ मतलब ये 36 भेद वाले 36 भेद वाले मतलब 36 प्रकार के पद्म नादी विभो है कितने प्रकार के 36 प्रकार, प्रकार के वहाँ बताए गए इसमें दिए हुए हैं हमारे यहाँ विश्वक संहिता के श्लोक दिए हुए इस पुस्तक में है न चलिए तो पद छत्तीस प्रकार के पद्म नावादी विभोन्द्र त्रिविक्रम है न वैसे उपेन्द्र त्रिविक्रम का एक ही अर्थ माना जाता है उपेंद्र क्या कहा गया है उपेंद्र कहा गया, गया है इसको स... अच्छा और ध्यान देना कि जब उन्होंने विराट रूप धारण करके तीनों लोगों को नाप लिया है उस समय उनको त्रिविक्रम कह दिया उन्हीं को इंद्र देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इंद्र के अनुज होने से इंद्र के अनुज बनने से क्या हुए उपेन्ण। उपेन्ण। तो एक उपेन्द्र अवतार हो गया और जिसमें विराट रूप धारण किया तो त्रिविक्रम रूप के अवतार दधि भक्ति भी एक अवतार आगम शास्त्र में सुना जाता है भगवान का है ना हाँ इसका ज्यादा वर्णन तो पुराणों में नहीं आता है आगम शास्त्रो में आ जाता है तो दधि भक्ति एक अवतार भगवान के है और के वक्त लिया के है? एग दीव, एग दीव। हाँ हय को आप ऐसा समझेंगे कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे ना तो ब्रह्मा जी को व्यस्त देख करके मधु और कटक नामक देवत ने क्या किया वेदों का अहरण कर लिया वेदों का हाँ तब वे वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान हयग्रीव रूप से उत्तरित हुई अच्छा हरिग्रिय की उपासना दक्षिण भारत में करते हैं विद्वान लोग विद्या के अधिष्ठाता जो हैं इनकी कृपा से बहुत विद्या आती है हर गृह की उपासना करने से बहुत कहते हैं तो सागरता आती है बहुत बड़े पंडित हो जाते हैं हरिगिर के मंदिर भी है दक्षिण में ऐसा नारायण ही है ग्रीव। ग्रीव। और देखेंगे नर नरनारायण ये बद्रीनाथ में तब कर रहे ना हरी और ऐसा समझेंगे हरी ये जो गजेंद्र का ग्राय से उद्धार करने के लिए भगवान के अवतार को हरि कहा गया ग्राय से किसका उद्धार किया गजेंद्र का तो उस समय जो अवतार हुआ भगवान का उसको क्या कहि किस में तो प्रसिद्ध है ना वराह आदि अवतार विशेष है ना, ना रात में लगता है कंपनी होगी क्या कंपनी है ने। देखा। देखा। लाद लाद। देखा। आ, कल क्या रात में हमने कंपनी है ये और विशेषा हाँ, करेंगे गुई ये कहाँ ऐसी ले गए नित्योदित शांतोदित आदि भेद से लेकर के नित्योदितान्तोदा भेद जागृत संज्ञा आदि वाले ज्यादा संज्ञा वाले सोख संज्ञा वाले सुसूपी संज्ञा वाले कौन वो संकर्षण वो कौन है त्रिविक्रम दधि भक्त हयग्रीव नर नारायण हरी कृष्ण मत्स्य कूर्म वरा आदि अवतार विशेष है ना वो प्रकार वाले त्रिविक्रम, है अवतार विशेष यहाँ भोवचन होना चाहिए बहुत हो गए ना एक बचन में लिखा है एक चलेगा चलेगा चलने को आदि भेद से दूसरा प्रकार ले लो है ना चलने तो में, में कठिन होने के कारण तो समझने में कठिन होने से और अत्यंत गोपनीय गोपनी गोपनी तो गोपनी होने से अत्र न उच्च यहाँ नहीं कही जाते क्यूँ तो नहीं कही जाते समझने में कठिन होने से और अत्यंत गुजतम होने से यहाँ नहीं कही जाते हैं और देखना तदीपुजा उनकी भुजाएं मतलब द्विभुज या चतुर्भुज है इनके आयुध किस किस आयु को धारण करते हैं, वर के में उनको हैं ना? और वर्ण, वर्ण है, मतलब तो अलग, -अलग रूप बताए सबके ठीक है नहीं। नहीं। उनकी भुजाएं उनके आयुध उनके वर्ण उनके कार्य कृत्य का क्या कार्य और उनके स्थान उनके किस स्थान पे भी रास्ते हैं उनकी भुजाएं आयुध वर्ण कार्य और स्थान आदि भेद स्थान आदि समझने में कठिन होने से और अत्यंत गोपनीय होने से तया दुरावधार तम और अत्यंत गोपनीय होने से अत्र नही कहे जाते हैं प्रतीक तर फैले कर देना ठीक है अब देखो चले अब देखो अवतार अवतारा नाम हेतु इच्छा अवतार भगवान के अवतार का हेतु क्या है इच्छा अवतार का हेतु इच्छा है फलम साधु परित्राण आदि साधु परित्राण आदि तीन फल हैं। गीता का स्लूक बोलो यदाजा ही धर्म से धर्म से तदात हम परित्राण साधु नाम परित्राण है तो साधु परित्राण मतलब क्या है कि भक्तों की रक्षा भक्तों की एक प्रयोजन हो गया परित्राण है साधु नाम साधु परित्राण एक प्रयोजन का अर्थ है यहाँ पर भक्ति विरोधी क्या तो भक्त विरोधी का नाश प्रथम प्रयोजन भक्ति भक्त परित्राण और दूसरा प्रयोजन क्या है नाश और धर्म संस्थापन तीसरा प्रयोजन क्या है लग जाएगा गीता में तीन कहे है ना तो साधु परित्राण आदि तीन में उसके क्या है फल है अवतारों का हेतु इच्छा है अवतार का फल अथवा अवतार का प्रयोजन किस प्रयोजन से अवतार किया किस प्रयोजन से अच्छा। हाँ तो साधु परित्राण आदि तीन अवतार के फल हैं अथवा ये तीन अवतार के प्रयोजन हैं आगे देखेंगे बहुसु सु बहुत प्रमाणों में भ्रभुस अजायत ये मालूम है ना कथा आपके की देवासुर्राम में संग्राम हुआ तो देव और दैत्यों का युद्ध हुआ देवताओं की मदद विष्णु भगवान ने की तो उस समय विष्णु भगवान के अस्त्र से पीड़ित होकर के कुछ दैत्य भाग करके भृगु मुनि के आश्रम में चले गए और भृगु की पत्नी ने उनको आश्रय प्रदान कर दिया किनको फापी दैत्यों का है ना? जो धर्म विरोधी कार्य करने वाले भगवत भक्तों को सताने वाले जो दैत्य थे उनको आश्रय प्रदान किया भृगु की पत्नी ने तो इस कर्म से कुपित होकर के विष्णु भगवान ने क्या किया उनकी पत्नी का सिर काट दिया उनकी पत्नी का सिर काट दिया इस घटना से भ्रगु मत्यंत हुए और क्षुभ होकर उन्होंने भगवान को साफ दे दिया कि आपने मेरी पत्नी का वध किया है तो जिस प्रकार हम पत्नी के विरा से संतप्त हो रहे हैं ऐसे ही अवतार लेकर के तुमको भी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा दुखी होना पड़ेगा तो भ्रगु ने साफ दिया हुँ? तो लोग कहते हैं कि भ्रगु के साप से उनका उतार हुआ अथवा साप का कारण कौन सा कर्म था भ्रभु की पत्नी का सिरकत भ्रभु की पत्नी का वध तो साप के कारण भगवान का जन्म हुआ अथवा उस कर्म के कारण भगवान का जन्म हुआ कौन सा कर्म जो भ्रभु पत्नी को मारा बताइए तो अब तो अब ऐसा भी जो है सुना जाता है पंक्ति लगाइए बहुत प्रमाण है ना बहुत प्रमाणों में भ्रगु के साफ आदि से उत्पन्न हुए नारद का साप राम सरित मानस में आता है है ना? बहुत प्रमाणों में भ्रगु के साफ आदि से उत्पन्न हुए बहुत सो प्रमाण बहुत प्रमाणों में कथन होने से बहुत प्रमाणों में ये भ्रगु साफ की कथा वाल्मीकि रामायण में है वाल्मीकि रामायण भी प्रमाण है ना है ना रामायण भी प्रमाण है बहुत प्रमाणों में भ्रगु के साफ आदि से भगवान उत्पन्न हुए भ्रभु सा अजायत के से भगवान उत्पन्न हुए कथन होने से कुत्र तो सु। अवतारा नाम हेतु कर्म नवे अवतार का हेतु कर्म क्यों न हो अवतार का हेतु कर्म, कर्म मान लो अथवा कर्म से जन्म साफ हेतु मान लो हैत तक क्या हुआ संसार इसका समाधान देखो सुन लेना जो वही का प्रसंग है ना कि जब दुखी होकर के भ्रभुवासी ने साफ दिया था और जब वो क्या था कि बाद में उनको थोड़ा चेतना आई होश हुआ तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो व्यर्थ ही साफ दे दिया क्योंकि भगवान तो अकर्म बसते हैं वो कर्म बंधन से अधीन उनका कोई कर्म है ही नहीं तो भगवान का कोई कर्म है नहीं है ना और उनको कोई भी साफ आदि लगता नहीं है साफ आदि लगता नहीं है भगवान अकर्म वस्त है और तो मेरा साफ निष्फल हो जाएगा मेरा साफ कैसा हो जाएगा ऐसा सोच करके ऐसा विचार करके उनको हुई को कि मेरा मैंने व्यर्थ साफ दे दिया उनको तो साफ लगता नहीं है मेरा साफ निष्फल हो जाएगा तो भगवान हमारे साफ को स्वीकार करें इस प्रार्थना के साथ उन्होंने तपस्या आरंभ की तपस्या क्यों आरंभ की है भगवान मेरे साफ को किसी साफ से उतार होता तो तपश्चर्या करते तो भगवान हमारे साफ को स्वीकार करें इस प्रार्थना के साथ उन्होंने तपस्या आरम्भ किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा कि लोक कल्याण के लिए हम तुम्हारे साथ को स्वीकार करते तो साफ उनको लगता है क्या नहीं नहीं लगता है, है? तो अवतार का हेतु तो क्या होगी इच्छा साफ तो बहाना मात्र है तुलसीदास की रामायण में है विप्रधेम धे मसूर संत लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु भगवान अपना शरीर कैसे बनाते अपनी इच्छा से वहां माया उपाधि का कुछ भी नहीं है उनका विग्रह शुद्ध सत्म है, है न सुनिधा तो निर्मित तनु कौन है माया गुण गोपार की माया के गुणों से अच्छा और इसमें गीता में क्या है संभवामी माया। माया आत्मा उसके अनुसार माया अर्थ क्या है संकल्प है माया का संकल्प भी इच्छा विशेष है संकल्प क्या है इच्छा विशेष है की संभवामी आत्माया मैं अपने संकल्प से प्रकट होता हूँ अथवा अपने अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ तो उनके अवतार के हेतु कौन होगी इच्छा होगी है उनकी इच्छा ही हो गई तो है तू साफ तो बहना है कुछ बहाना चाहिए उतार लेने का पंक्ति लगाना कहते ऐसा कहना चाहे तो बताते हैं साको व्याज मात्रम साफ तो बहना मात्र है साफ क्या है बहाना अवतारा तू क्या लिखा है इच्छायो यो हूं अवतारस तू अवतारस तोिका यो हमारे बाढ़ है बना सकते हो बातें तो ऐच्छिका ऐच्छिक अवतार तो, तो इच्छ, मतलब इच्छा के अधीन है अवतार कैसा है उनका इच्छा, इच्छा के अधीन है इति तत्व समाहितम ऐसा उन्ही प्रसंगों में समाधान किया गया है उन्ही प्रसंगों में क्या किया गया है समाधान किया गया है तो सुनो आप अवतार है ना भगवान के तो ये कहते हैं ना अजाय मानो बौधा विजायते अजाय भी श्रुति कहती है और गर्भिजायते भी कहती है दोनों कहती है ना यदि केवल अजनमा ही अजायमान ही मान ले अवतार न माने तो बौधा भी जायते विरोध है कि नहीं है ये श्रुति कहती है अजो भी संत्मा भूतानाम इसरो और प्रकृति स्वामी अधिस्थाए संभवामी तो यहाँ अजो अज पर ध्यान रखे तो संभवी से विरोध हो गया मतलब दोनों गर्भ लेना है ना आपको तो वहाँ है मतलब आदि स्वभावों को न छोड़ते हुए है ना वो वहां के आएगी अवतरित होते हैं ये अर्थ है और यहाँ के आए अजाय मानो तो के अजाए मानों अजन्मा होने पर भी अजन्मा मतलब कर्माधीन जन्म न लेने वाले अजाय माना का क्या अर्थ है कर्माधीन जन्म और फिर बौधा भी जाए थे रामकृष्ण आदि विविध रूपों में अवतरित होते हैं कैसे इच्छा जो अजाय मान है वो कर्म से अजाय नहीं इसलिए अजाय मान कहा बौधा भी जाए थे रामकृष्ण आदि विविध रूपों कैसे उत्पन्न होते हैं अपनी बता ही समझ में हाँ तो अब क्या है कि दोनों ही की भगवान की महिमा है इच्छा से लेते हैं कोई माया को सारा लेना पड़ता है स्वयं उनका सामर्थ्य नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा चलिए तो और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये अवतार का फल अवतार का प्रयोजन क्या क्या बताया साधु परित्राण दुष्ट विनाश और साधु परित्राण भक्त क्या है भक्त विरोधियों का विनाश और धर्म संस्थापन बात ही समझ में अब सुन लो जो भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं दर्शन के बिना जो अत्यंत व्याकुल रहते हैं जो भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं और दर्शन के बिना जो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और शीघ्र दर्शन की कामना करने वाले हैं ऐसे भी को भगवान अपने लोकोत्तर सुंदर अपराकृत दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन कराकर अपने दिव्य मंगल विग्रह का दिद्ध दर्शन कराके उनका स्पर्श करके किसका भक्त का भक्त को दर्शन करा करके उनका स्पर्श करके और उनके साथ मधुर वार्तालाप करके रक्षा करने के लिए रक्षा ध्यान देना न परित्राणा साधु नाम भक्तों की रक्षा करने के लिए भक्तों की रक्षा कैसे भक्तों की रक्षा कैसे दोबारा सुनो जो भगवान के बिना एक क्षण भी जीवन को धारण करने में समर्थ नहीं है और दर्शन के बिना अत्यंत व्याकुल हो जाता है जिनका चित्त और सिर्फ दर्शन की कामना करने वाले हैं ऐसे भक्तों के लिए भगवान दर्शन ना दे तो उनका जीवन बचेगा उनका क्या है उनके प्राणों की रक्षा नहीं होगी बहुत ऐसे इतने व्याकुल हो जाते हैं प्रभु मिल जाओ नहीं तो अभी शरीर चला जाएगा ऐसा लगता है अभी इसी क्षण शरीर चला जाएगा जी भगवान नहीं मिलेंगे तो उनके उनका क्या है रक्षा हो पाएगी जी भगवान न मिले तो ऐसे भक्तों को अपने दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन करा करके और ऐसे भक्तों का स्पर्श करके ऐसे भक्तों के साथ मधुर वार्तालाप करके रक्षा करने के लिए रक्षा कैसे होगी दर्शन देकर स्पर्श करके और वार्तालाप करके कैसे तो रक्षा होगी दर्शन दे, दे, दे करके स्पर्श दुर करके और हाँ हाँ तो मतलब दर्शन देकर करके स्पर्श करके और मधुर वार्तालाप करके रक्षा करने के लिए इनके द्वारा तो रक्षा होगी दर्शन कितना रक्षा होगी दर्शन देने के लिए और स्पर्श दर्शन दर्शन करके स्पर्श करके और मधुर वार्तालाप करके रक्षा करने के लिए अवसार होता है पता है समझ में किस प्रकार रक्षा होती है इतना समझे हाँ अच्छा दूसरी प्रकार से रक्षा तो वह इस भगवान संकल्प से ही इस भक्त के विरोधी का नाश कर सकते है कि नहीं कर सकते है तो दुष्ट का विनाश तो भगवान संकल्प मात्र से कर सकते हैं दुष्टों का विनाश तो दोस्तों का विनाश करना उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन है क्या संकल्प मात्र से हो जाएगा तो मुख्य प्रयोजन क्या हुआ भक्त परीक्षण और भक्त परीक्षण कैसे बताया ना मैंने आपको इसी प्रकार जो धर्म संस्थापन है ना तो व्यास आदि के द्वारा भी वो धर्मोपदेश करके व्यास आदि के द्वारा भी क्या है वो धर्मोपदेश करके का मुख्य मुख्य प्रयोजन प्रयोजन क्या है परिक्षार, परिक्षार ही है साधु ही ये ये ध्यान कैसे तो मतलब क्या है कि अपने दिव्य रूप का दर्शन कराके अपने दिव्य रूप का दर्शन कराके भक्तों के मन और इंद्रियों का अपने दिव्य रूप का दर्शन कराके भक्तों के मन और नेत्रों का हरण करके भक्तों के मन और नेत्रों का हरण करके पुत्रोत्तर भक्ति को उत्पन्न करना ही अवतार का आसाधन किया जाने पुत्रो दिव्य रूप का दर्शन कराके उनके मन और नेत्रों करके तो एक वो था वो से भगवान का भजन करना चाहिए साधु कहीं जा रहे से उसने रह थे उद्धार कर दी थी उन्होंने सोचा तो क्या समझाऊ वो जबरदस्ती गीत में मिल गया अच्छा बड़ा सज्जन मा खाओ ने उनको बोल दिया की आप भगवान का जो है नाम लिया करो और क्या करे उन्होंने बिना जो है ना भोग लगाए उनको कुछ खाना जब गुरु उसने कर लिया तब वो बात आ गई की भगवान जी को भूगल गाय बीना नहीं खाना तो वो घर वाले भोजन देकर चले गए और वो रखा हाथ तो जोड़ा भगवान आरोप ये घूम तो पाएंगे नहीं, नहीं तो यही उसका नहीं हुआ सभी उसका कमजोर पड़ने लगा भाई भगवान नहीं खाते तो खुल कैसे खाएंगे कमजोर पड़ने लगा उसकी पत्नी पूछे तुम बहुत कमजोर हो रहे हो खाते हो गया और कुछ बोलता नहीं करते कुछ नहीं इतनी मतलब हो गई उसकी कमजोरी बढ़ गई कि बीस दिन से भी अधिक हो गयी कमजोरी बढ़ गई की चलने चलने में समर्थ हो गया मेरे वो यही प्रार्थना करेगी तो ये कितना भाव चाहिए कितना समर्पण चाहिए हम लोग सोचते हैं बढ़िया तरीके तो ये कहते है। तो हैं की है। तो साधन करता है और कठिन है जो लोग भी भजन करते हैं उनको भगवान मिले हैं ऐसा वो हर तरफ से मन को उसे हटाना पड़ा है नहीं तो अपने लोग इधर समझते हैं ना कि वो भगवान की बड़ी कृपा है नहीं मानता है खूब रोता है खूब रोता है तो काम है। तो भगवान ने सब सोटो दे रखे हैं। मैंने घर दे सब खिलौने अब इससे भी पूर्ण उपरांता हो जाएगी कुछ भी अच्छा नहीं लगे सब बीस जैसा लगे सब हमको खा जाएगा ये संसार की सुख सुविधाएं वस्तुए हैं ये बीस ऐसी हमको खाते आप ही हमारा उद्धार क्या करते हैं आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ जब तब भगवान भगवान ऐसी बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहते हैं अभी तो महाराज जी तो ने बहुत साधना की बहुत ठीक है साधना की साधना भी नहीं सकते तो अब ये है की आगे भी यदि साधना जारी है तो आगे उन्हें बात नहीं हो पर आगे साधना पर रुक गए रुक गए साधना करते रहे तो यहाँ जुम्मन हटा सके मन हटा करके साधना करनी पड़ेगी वो सही सर मैं आप लोगों का जीवन देखो प्रेम दस लगूंगा कुछ भी पीते थे, हम्म, भगवान को भगवान सकते हो भी अच्छा नहीं। तो, बार्थी बार्थी। ले ऊपर हो हो गया ना, ना। क्या आएगा गया। थे थे थे थे थे। बोले हमको तो बना लीजिए उन्होंने कर हम करोगे बोले हाँ बताया बारह वर्ष तक आप जो है अयोध्या में जाइए जो बीमार हूं, हूं, हो मोहे हो असम साधु संत हो सबका मलबू बीजेगा तो बारह साल वो एक करते तो बारह साल बाद फिर गए तुमने तो किया बोले गया तो मृा नहीं लगी, लगी बोले नहीं के बात की क्या था उनका सब काम गया था और फिर उनको मोहन जी पाप अब से तो हो गया तो उनके पास गोकुल मोहन के महाराज जी जाते भी थे और रो रो रो रहे हैं। में तो रहे हैं तो रहे हैं, तो रहे हैं।, है हैं तो पूछा उन्होंने क्यों बोले इसलिए कि आप पुजारी हमको जो है को भी ऐसा वो बोलते और एक ये, ये की है। एक लिखा है उन्होंने बनने के लिए एक संत के बाद करोगे मैं रात रात में बजे राम से करके। और और जो है ना राम तक राजा आयोध्या के थे वो चार घोड़ों की चार घोड़ों की गाड़ी पर बैठ कर कि वो सब राजा का रथ उलट गया घोड़े गिर गया गया रख तो ये हमने पहले ही कहा था ना आप हमारी बात नहीं माने दर्शन किसी नहीं लगी उठाया उसने को तो राम जी रख किसी नहीं हुए लेकिन उलटे राजा उसने सबको उठाया पहले आ रहा था उलटते लौकिक दृष्टि से देख रहे सेवा में क्या हमने आ रही है तो, थे थे। तो, तो उसी से तो उसका काम नहीं है ये सब जो है ना घटना ना जब मूर्ति अखंडान अटल्ला की तरफ जाएंगे पुरानी पुरानी है तो रिव्यू भी हो क्या है अंतर अंतरयामी नाम अंतरयामी किसे कहते हैं अंत प्रविश नियंत्रित नियंत्रित ना ये त्र पाठ ठीक कर सकते त्रा नहीं चाहिए वा तु वाले को अंदर के प्रेरित करने वाले को, करने वाले को यह है कि जो अंदर, कर कर है? अंदर, है, अंदर, कर अंदर, अंदर प्रवेश करके नियम करने वाले को क्या कहते हैं चलिए तो देखेंगे स्वर्ग नरक प्रवेश आदि अवस्था सुन पूर्ण स्वर्ग नरक में प्रवेश आदि अवस्थाओं में स्वर्ग नरक में प्रवेश आदि पूर्ण के कारण स्वर्ग में प्रवेश और पाप के कारण नरक में चेतनों के जिससे यहाँ पर जो सहायक होगा तो यही सहायक बनेगा आप स्वर्ग जाएंगे, जाएंगे तो अपरित्यागेन उनका त्याग न करके किसका त्याग न करके जीवों का उनका त्याग न करके स्थित रहने वाले भगवान कोई सहायक ऐसे होते जो तो त्याग कर देते हैं ना तो उनका त्याग न करके रहने वाले भगवान अंतर्यामी त्याग न करके रहने वाले भगवान क्या है दोबारा देखना स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक में प्रवेश करने वाली अवस्थाओं में भी सभी चेतनों के सहायक होकर के उनका त्याग न करके स्थित रहने वाले भगवान अंतर्यामी है लगती बात समझ ले तो ये अंतर्यामी भगवान है आप ये इसको आप ऐसा समझेंगे कि ये जो आता है ना अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा चैत्रीय आरण्यक है कि सबके अंदर प्रवेश करके शासन करने वाले भगवान सर्वात्मा है सबके अंदर प्रवेश करके शासन करते हैं है ना अच्छा और यह आत्मनितिष्ठन आत्मनोवंतराण का माध्यम दिन पाठ है यह आत्मन जो आत्मा में रहता है आत्मनो अंतरा यम आत्मा नवेद यत्मा शरीरम है ना जो आत्मा जी अंदर रह करके भगवान करते हैं है ना? और गीता भी क्या कहती है ईश्वर की कहती है ना? तो इस प्रकार से शास्त्र भगवान के अंतर्यामित्व का प्रतिपादन करते हैं और अंतर्यामी रूप से भगवान की स्थिति दो प्रकार की है अंतर्यामी रूप से स्थिति भगवान की दो थी थी। तो एक प्रकार की की अवस्थाओं में अपी है ना तो अपी के कारण ऐसा ले लेना कि, गर्भा कि, कि की अवस्था में, की में? गर्भावासी और अवस्था में भी और सब लेना सभी जीवों के सहायक हो करके कभी भी परित्याग ना करके जीवों का परित्याग ना करके स्थित रहने वाले भगवान क्या कहे जाते हैं अंतरयामी अंतरयामी कहे जाते हैं ना अच्छा एक प्रकार का अंतर्यामी हो गया और दूसरे प्रकार का अंतर्यामी आगे कहा जाएगा आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं अंतर्यामी मिलेगा आपको जो प्रसंग है वही देखेंगे चेतन अचेतन दोनों को लिख दिया है और वहां पर जो है तत्वत्रय में केवल के है। है तो अच्छा चेतन तो और सुभा क्या है भगवान का दिव्य विग्रह शुभ का आश्रय कौन है भगवान का तो सुभाश्रय भूत दिव्य विग्रह विशिष्ट कया नियंता रूप से भगवान की स्थिति पहले कहां बताई थी आत्मा में? सुभा दिव्य विग्रह विशिष्ट तया दिव्य विग्रह रूप से उनके बनने सर्वे विग्रह का दिव्य विग्रह से विशिष्ट भगवान है न और भगवान का दिव्य विग्रह कैसा है शुभ का आश्रय है कि सुभाष्रय भूत दिव्य विग्रह विशिष्ट रूप से उनका उनके ध्यय बनने के लिए और चार रक्षणार्थम और उनकी रक्षा करने के लिए ना ना? तो और उनकी तो रक्षा करने के लिए बंधु हुई है कि बंधु हो करके या होकर करके हृदय कमल में रहने वाले हृदय कमल में हाँ हृदय कमल में रहने वाले भगवान को क्या कहते हैं अंतरना पहली तो सूखता पहली तो नियंत्रण तो वासे उनके धेव बनने के लिए जीवों का धेव बनने के लिए और जीवों की रक्षा करने के लिए सूर्य धोकर करके हृदय कमल में रहने वाले भगवान अंतर्यामी कहे जाते हैं ठीक है ना पहली स्वरूपता स्थिति नियंत्रण रूप से और दूसरा क्या है यह हृदय कमल में धेव बनने के लिए तो विग्रह विशिष्टत्व दूसरी स्थिति पुस्तक में देखेंगे खा ध्यान काल में चेतन जीवों के ध्येय बनने के लिए हैं? नहीं। चेतन ध्यान काल में चेतन जीवों के तो फिर क्या है कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है भगवान में मन लगाना चाहता है उसके प्राण व्याकुल रहेंगे ध्यान में रुचि उत्पन्न हो ध्यान में रुचि उत्पन्न न हो तो जो भगवान का दर्शन करना चाहता है ध्यान करना चाहता है उसके प्राण कैसे हो जाएंगे भगवान मतलब ध्यान में रुचि उत्पन्न न होने पर ध्यान करने वाले के इच्छुक जन का और दर्शन करने वाले के इच्छुक जन के प्राण हो जाएंगे तो रक्षा हो पाएगी हाँ तो ध्यान में रुचि उत्पन्न करके रक्षा करने के लिए कैसे रक्षा करने के लिए ध्यान में रुचि उत्पन्न करके रक्षा करने के लिए सुहिर होगा सुहित हृदय कमल में विराजमान दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा अंतर्यामी कह जाते हैं दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा होकर हृदय कमल में विराजमान विशिष्ट परमात्मा परमात्मा क्या कहे कहे कहे जाते हैं। आया? इस परमात्मा कहे जाते हैं? हैं। आया? इस प्रकार शनि रूप के वृक्ष दोनों है ना तो और गीता में सुहृदी था ईश्वर स्वर भूतानाम हृदय से अर्जुन शिष्ट थी अच्छा आ, और देखें यहाँ पर वे अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विग्रह से विशिष्ट हृदय में विग्रह कैसा है अंगुष्ठ मात्र परिमार। परिमार परिमार। ना िस अंगुष्ट मात्रा पुरुष अंतरात्मा अंतरात्मा है ना सदा जना हृदय सन्निविष्टा है ना सदा जना हृदय सन्निविष्टा ऐसा आता है और ये आप अपने से जाकर करके पूरा कर लेना किसको इस किस? अंतरयामी को ना आप अपने से जाकर करके पूरा कर लीजिएगा अच्छा तो क्या क्या हो गया पर व्यू अंतरयामी पर था ना कि त्रिपाद विभूति में जो भगवान एक रूप सदा विराजमान है ना पर विग्रह का वर्णन आया था वो पर कह जाते हैं और व्यू क्या आया कि तो स्वीकार विशेष को संपन्न करने के लिए है ना भक्तों की रक्षा करने के लिए और क्या अवतार बचेगा इसको कल करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण महदाय शिष्य पूर्ण शांति विश्व